शिव पुराण कोटि रुद्र सिंह था तब सब देवता तथा ऋषि अत्यंत पीड़ित हो महाकोशी के तट पर गए और शिव का आराधन तथा स्तमन करने लगे उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं से बोले देवगण तथा महर्षियों मैं प्रसन्न हो वर मांगो तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करो देवता बोले देवेश्वर आप अंतर्यामी हैं अतः सबके मन की सारी बातें जानते हैं आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है प्रभो महेश्वर कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से शक्तिशाली हो देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है अतः आप इस दुखदायी राक्षस का नाश कर दीजिए हम पर कृपा कीजिए विलंब न कीजिए शंभु ने कहा देवताओं कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं उनसे मेरा एक संदेश कह दो फिर तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा उनसे कहना कामरूप देश के अधिपति महाराज दक्षिण प्रभो तुम मेरे विशेष भक्त हो अतः प्रेमपूर्वक मेरा भजन करो दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया है इसीलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया है परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा इसमें संदेह नहीं है सूर्य कहते हैं ब्राह्मणों तब उन सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक वहाँ जाकर उन महाराज से शंभु की कही हुई सारी बात का सुनाई उनसे वह संदेश कहकर देवताओं और महर्षियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और वे सब के सब शीघ्र ही अपने अपने आश्रम को चले गए इधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोकहित की कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सागर उसके निकट गए और गुप्त रूप से वहीं ठहर गए इसी समय कामरूप नरेश ने पार्थिव शिव के सामने गाढ़ ध्यान लगाना आरंभ किया इतने में ही किसी ने राक्षस से जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई पुरस्रण कर रहे हैं यह समाचार सुनते ही वह राक्षस कुपित हो उठा और उनको मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया वहाँ पार्थिव आदि जो सामग्री स्थित थी उसे देखकर तथा उसको प्रयोजन और स्वरूप को समझकर राक्षस ने यही माना कि राजा मेरे लिए कुछ कर रहा है अतः सब सामग्रियों सहित नरेश को मैं बलपूर्वक अभी नष्ट कर देता हूँ ऐसा विचार कर उस महाक्रोधी राक्षस ने राजा को बहुत डांटा और पूछा क्या कर रहे हो राजा ने भगवान शंकर पर रक्षा का भार सौंप कहा मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन करता हूँ तब राक्षस भीम ने भगवान शंकर के प्रति बहुत तिरस्कार युक्त दुर्वचन कहकर राजा को धमकाया और भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई वह तलवार उस पार्थिव लिंग का स्पर्श भी नहीं करने पाई कि उससे साक्षात भगवान हर वहाँ प्रकट हो गए और बोले देखो मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ मेरा पहले से ही यह व्रत है कि मैं सदा अपने भक्त की रक्षा करूं इसलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल की ओर दृष्टिपात करो ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से उसकी तलवार के दो टुकड़े कर दिए तब उस राक्षस ने फिर अपना त्रिशूल चलाया परंतु शंभु ने उस दृष्ट के त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले तदनंतर शंकर जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ जिससे सारा जगह क्षुब्ध उठा तब नारद जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की नारद बोले लोगों को भ्रम में डालने वाले महेश्वर मेरे नाथ आप क्षमा करें क्षमा करें तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ा चलाने की क्या आवश्यकता है शीघ्र ही इसका संहार कर डालिए नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने हंकार मात्र से उस समय समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला उन्हें सब देवताओं के देखते देखते शिवजी ने उन सारे राक्षसों को दग्ध कर दिया तदनंतर भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को शांति मिली तथा संपूर्ण जगत स्वस्थ हुआ उस समय देवताओं और विशेषतः मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभो आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें यह देश निंदित माना गया है यहाँ आने वाले लोगों को प्रायः दुःख ही प्राप्त होता है परंतु आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा आप भीमशंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा सूर्य जी कहते हैं ब्राह्मणों उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोकहितकारी एवं भक्तवशल परम स्वतंत्र शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए